देवी भागवत पांचवा है। संपूर्ण की पांचवाणी देवी पधार गई देखकर देवताओं ने एक सूर्यवंशी महाबाहु नरेश को भूमंडल शत्रु नाम से विख्यात वह नरेश संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न था महिषासुर के उत्तम राज गिद्दी उसे प्राप्त हुई वह अयोध्या में रहकर राज्य करने लगा इंद्र प्रभृति सम्पूर्ण देवता शत्रुघ्न को राज्य का अधिकारी बनाकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो अपने अपने स्थान के लिए प्रचित हो गए राजन उन देवताओं के चले जाने पर भी जगत में धर्म राज्य स्थापित हो गया प्रजा सुख से समय व्यतीत करने लगी मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे पृथ्वी पर उत्तम धान्य उपजते थे वृक्ष फलों और फूलों से लदे रहते थे सभी ऋतुएं सुखदायिनी थी घड़े के समान क्षण वाली दुधारु मनुष्यों को इच्छानुसार दूध दिया करती थी स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियों का प्रवाह सुगमता पूर्वक बहता था उनके वेग से तट छिन्न भिन्न नहीं हो पाते थे किनारे पर पक्षियों का समाज शोभा बढ़ाता रहता था ब्राह्मण वेद तत्व के जानकार तथा यज्ञशील थे क्षत्रियों में धार्मिक भावना जागृत थी वे दान और अध्ययन में तत्पर रहते थे शस्त्र विद्या में उनकी विशेष अभिरुचि थी वे प्रजा की रक्षा में कभी असावधान नहीं होते थे समस्त राजाओं द्वारा न्यायपूर्वक शासन होता था किसी में विषय तृष्णा नहीं थी संपूर्ण प्राणी परस्पर मेल मिलाप रखते थे धन बांटने वालों का एक समाज विद्यमान था गोठ में झुंड की झुंड गहती थी उस समय धरातल पर ब्राह्मण, धरा वैश्य और सब सब के सब देवी के देवी परम उपासक थे। थे। यत्र तत्र सभी यज्ञ स्तंभ और और मनोहर मंडप होते ब्राह्मणों क्षत्रियों द्वारा संपन्न हुए यज्ञों से पृथ्वी का प्रत्येक भाग सुशोभित था स्त्रिया सुशील प्रतिभ्रता और सत्य भाषणी थी पुत्र पिता में श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे भूमंडल में कहीं भी पाखंड और अधर्म का नाम तक नहीं रह गया था उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के सिवा दूसरे कोई वाद प्रचलित नहीं थे किन्हीं में विवाद नहीं छिड़ता था सभी धनी और सुंदर विचार वाले थे प्राणियों में सर्वत्र सुख का साम्राज्य था किसी के अकाल मृत्यु नहीं होती थी श्रहदों में अटूत स्नेह का संबंध बना रहता था कभी किसी पर विपत्ति नहीं आती थी न कभी अवर्सन होता था और न अकाल ही पड़ता था दुखदायणी महामारी मनुष्यों के सामने फटकने ही नहीं पाती थी न कोई रोगी था और न किसी का दूसरे के प्रति डाह था और न परस्पर विरोध ही था स्त्री और पुरुष सर्वत्र सुखपूर्वक समय व्यतीत करते थे स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति संपूर्ण मानव आनंद भोगते थे चोरों पाखंडियों धूर्तों और जम्भियों का नितांत अभाव था राजन उस समय कोई कृपण और लंपट नहीं था वेद द्वेशी और दुराचारियों का नाम तक नहीं था सभी धर्मात्मा थे निरंतर ब्राह्मणों की सेवा होती थी सभी मानव कार्यकुशल और सात्विक और वेद के जानकार थे ब्राह्मणों में दान देने की प्रवृत्ति नहीं थी सभी दयालु और संयमी थे धर्म में तत्पर रहकर सात्विक अन्नों से से यज्ञों का संपादन किया जाता था। हवन किया जाता जाता था। था। बनाकर हवन यज्ञ में कभी नहीं होती थी। दान, अध्ययन और जजन इन तीन कर्मों अनुराग रखने वाले ब्राह्मण सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे राजन राजस्व स्वभाव के ब्राह्मण भी वेद के पूर्ण जानकार थे क्षत्रियों के पुरोहित ही उनकी वृत्ति थी वे सभी छह कर्मो में निरत थे करना और कराना दान देना और लेना, तथा वेदों को पढ़ना और पढ़ाना ये छह कर्म हैं। राजा के आज्ञा अनुसार सबके कर्मों की व्याख्या थी। कुछ लोगों का समय अध्ययन में ही व्यतीत होता था मेरे महिषासुर के कारण उनके कार्यों में जो बाधा आ गई थी वह उसके मर जाने पर दूर हो गई सबके हृदय की व्यथा शांत हो गई वे वेद पढ़ने में संलग्न हो गए उनके व्रत नियम और दान धर्म में कोई बाधा नहीं रही छत्तीसगण प्रजापालन और वैश्यगण व्यापार में लग गए कुछ वैश्यों के यहाँ खेती व्यापार गोपालन तथा तो सूद पर रुपया चलाने की व्यवसाय था महिषा का निधन हो जाने पर इस प्रकार समस्त जगत सुखी हो गया प्रजा वर्ग में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं रहा सभी मानव बड़ी तत्परता के साथ भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में परायण रहने लगे